श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 113, 24 अप्रैल अठारह अवतार तथा सिद्ध पुरुष में भेद श्री रामकृष्ण गिरीश के घर पधारे गिरीश ने और भी बहुत से भक्तों को उस उत्सव में बुलाया था बहुत से लोग आए थे श्री रामकृष्ण जब आए तो सब लोगों ने उठकर उनका स्वागत किया मुस्कराते हुए उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया भक्त लोग उनको घेर कर बैठ गए गिरीश महिमाचरण राम भवनाथ बाबूराम, नरेंद्र योगेंद्र छोटे नरेंद्र चुनी बलराम मास्टर तथा अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण के साथ बलराम के ही मकान से आए थे श्री रामकृष्ण महिमा से मैंने गिरीश से तुम्हारे बारे में बातचीत की थी वह बहुत गहरा है तुम सिर्फ घूटने तक हो अच्छा देखें तो भला जो मैंने कहा वह ठीक है या नहीं मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में बहस हो पर देखो आपस में समझौता न कर लेना सब हंसते हैं गिरीश और महिमाचरण में वाद विवाद होने लगा थोड़ी देर में राम ने कहा अब काफ़ी हो गया आइए अब हम लोगों का कीर्तन हो श्री राम कृष्ण राम से नहीं नहीं इस वाद विवाद में बड़ा अर्थ है ये लोग इंग्लिश मैन हैं मैं सुनना चाहता हूँ कि ये क्या कहते हैं महिमा महिमाचरण कहते थे कि साधना के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण को हो सकता है पर गिरीश कहते थे कि श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार थे और कोई मनुष्य चाहे कितनी भी साधना करे वह कभी अवतार नहीं हो सकता महिम तुम समझे मैं क्या कहता हूँ मैं उदाहरण देकर तुम्हें समझाता हूँ एक बेल का वृक्ष आम का वृक्ष बन सकता है केवल यदि उसमें कुछ बाधाएं हटा दी और और और यह द्वारा द्वारा संभव है है तुम चाहे जो कहो परंतु ऐसा न न तो योग द्वारा हो सकता है, और किसी और ही तरह से केवल भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण हो सकते हैं यदि किसी व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति के समस्त भाव हैं उदाहरणार्थ श्री राधा के तो वह व्यक्ति श्री राधा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता वह स्वयं श्री राधा ही है इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति में मैं श्री कृष्ण के समस्त भाव देखूं, तो मैं यही निष्कर्ष निकालूंगा कि मैं साक्षात श्री कृष्ण ही को देख रहा हूँ इसके बाद महिमाचरण बहस में कुछ ढीले पड़ गए और अंत में उन्हें गिरीश का ही मत मान लेना पड़ा महिम गिरीश से हाँ दोनों मत ठीक है ईश्वर ने ज्ञान मार्ग बनाया है और भक्ति मार्ग भी श्री राम कृष्ण की ओर संकेत करके जैसा आप कहते हैं भिन्न भिन्न पंथों से अंत में सब मनुष्य एक ही ध्येय को पहुँच जाते हैं श्री राम कृष्ण महिम के प्रति देखा तुमने जो मैंने कहा था वही ठीक निकला महिम हाँ महाराज जैसा आप कहते हैं दोनों मार्ग ठीक है श्री राम कृष्ण ग्रीस की ओर संकेत करके तुमने देखा नहीं इसका विश्वास कितना गहरा है वह अपना जलपान करना भी भूल गया यदि तुम उसका मत न करते तो कुत्ते की तरह वह तुम्हारा गला फाड़ हाँ डालता लेकिन खैर हम लोगों को इस वाद विवाद में आनंद आ गया तुम लोगों ने भी एक दूसरे को जान लिया है और मुझे भी कई बातें मालूम हो गई